भय है निर्धन ज्यादा हो जाएंगे तो धनवन को खतरा लूट लेंगे सत्ताधी को गिर्द वालों का भी भय रहता है क्योंकि गलत है और वो भय को दबाने के लिए या भय से बचने के लिए फिर और उसी प्रकार का सामान लोग इकट्ठा करते हिटलर को तृप्ति नहीं और, और, और करते हुए भी और भय बढ़ जाता है तो वस्तु आने से या कुछ व्यक्ति अपने संपर्क में आने से या कुछ झुंड बनने से आदमी निर्भय नहीं होता वो अंदर से और खोखला होता है जितना आप ज्ञान के शरण जाते हैं विश्वास के शरण जाते हैं अभेद भाव की शरण जाते हैं उतना आप निर्भय रहते और जितना आप अभेदभाव की शरण जाते हैं अभेद निष्ठा में जाते हैं उतना आप सर्व भूत होते हो पूजा तो हम लोगों की आदत है शरीर से सुख लेने क्योंकि कई जन्मों के संस्कार हैं, कई युगों के संस्कार हैं। जिस देव में आते उसको मैं मानते है और उसी को खिलाने पिलाने में उसी के लालन पालन में उसी के यश में उसकी वाह में उसके नाम में शक्तियों पर उसी देव का नाम अमर करने में हम लोगों की रुचि होती पुराना रोग है तो अब क्या करें कि देह की आसक्ति मिटाने के लिए दूसरों के सुख का चिंतन करने से देह को सुखी रखने का चिंतन छूट जाए देह को सुखी रखने का चिंतन छूटते ही आत्मा में प्रीति होने लगेगी देह को सुखी रखने का चिंतन न करेंगे तो देह दुखी होगा ना ना। फिर से नो होगा न नहीं आचरण हो जाएगा खान पान ये हो देह से अगर, अगर अपने को पृथक मान लिया तो आपके देह से जो भी कुछ होगा वो दूसरों के हित में हो जाएगा लेकिन देह के द्वारा सुख लेने की अगर वासना है देह के द्वारा सुख भोगने की इच्छा है तो देह में आसक्ति हो जाएगी और देह मजबूत हो जाएगा, राग मजबूत हो जाएगा राग मजबूत होते ही चित्त मलिन हो जाएगा। एक राजा थे रंगवास में तो सुविधाएं थी और कुछ ऐसे ऐसी, ऐसी लाया था तो महाराज वो रानिया उनको बाहर आने ही न देफ्यूम आदि और ये कुछ साधन भी ऐसे होते हैं कि आदमी को तमस और वजस में नीचे के केंद्रों में ले जाए वो तो महल में रहने लगा विश्वास पात्र वजीर था दीवार संभालता था लेकिन वो और प्रजा को पता चला कि राजा साहब अब आजकल अब तो अब तो भर पंद्रह पंद्रह दिन बीस बीस दिन महीना महीना रणवास में राणियों का अमलदार सब मनमाना करने लगे दीवार ने देखा की राजा साहब है नहीं और मेरे, मेरे को गांसते नहीं सब लोग राज्य में अंधाधुंधी हो रही है और प्रजा का बुरी तरह शोषण हो रहा है और बदमाश लोग चूस रहे प्रजा महल का दरवाजा खटखटाया रानी ने देखा कि मुआ दीवान आया और राजा साहब को कोई सूचना देगा राजा साहब हमको छोड़कर चले जाएंगे दरबार में रानी ने आंखें दिखाई क्यों भटक मुआ है बोले अच्छा राजा साहब से नहीं मिलने देती तो कोई बात नहीं मेरी चिट्ठी को दे देना कम राणियों ने कहा सफेद चला गया अगर दोबारा आया तो दासियों से पिटवाई कर देंगे मैं चुपान जूते तो लीजिए ने देखा थे अभी तो राजा का चिट्ठी मिली नहीं एक दिन दो दिन चार दिन छह दिन आठ दिन दस दिन पंद्रह दिन, दिन हुए राजा का कोई पता ही नहीं अरे राम राज्य लूटा जा रहा है ने घेर लिया राज्य को महीनों महीनों भर महल में ही महल में अपने गढ़ में गढ़ से बाहर ही नहीं आते दीवान को मुलाकात ही नहीं देते उसको वैराग्य हुआ क्या मेरे होते होते ये राज्य जल रहा है देखा नहीं जाता क्या करो इंसान बैठ गया अंदर से आवाज आया कि जो एक दिन जलना है उसको देख के क्या जलता है जो बुझाना है उसको बुझा अपने पक् राग रहे है उसको बुझा तो चला गया जंगल महल के पीछे के इलाके में फ्री था वो जंगल में जाकर बैठ और हाहाकार हुआ सूबेदारों ने जाकर दरवाजा राजा का महल खटखटाया। महाराज दीवान चले गए कई दिन हो गए अब तो एकदम हाहाकार हो गया तो दीवान चले गए वो मेरे विश्वास पात्र थे उनके कारण तो मैं निश्चिंत था वो चले गए बोले आओ दीवान तो चला गया तो चिट्ठी लेकर आया था महल में दो दो दे दिन खड़ा रहा तीन तीन दिन खड़ा रहा पांच पांच दिन खड़ा रहा आपने कभी मुलाकात नहीं दिया उनको दीवान चले गए कहा गए और देखा तो जंगल में ध्यान हस्ते झोपड़ी बांध के बैठे राजा ने कहा कि तू राज्य महल छोड़कर तू मेरा विश्वास पात्र मुख्य वजीर था मुख्य दीवान था सब छोड़ के जंगल का दुष्काय को तो ले तेरे को क्या फायदा वो बोले महाराज फायदा यह हुआ राजा साहब की कि कितनी बार आपके महल के दरवाजे खटखटा लेकिन रानियों ने ऐसी डांटी चढ़ाई क्या आपसे कभी मुलाकात करने नहीं दी मैं आपके पास आता था तो मुलाकात नहीं मिलती थी और अब अब सब कुछ छोड़ के एक झोपड़े में रह रहा हूं तो आप खुद मेरे पास आए लाभ हुआ कि नहीं तो पर का चिंतन से हम लोगों की शक्ति क्षीण होती है। तो पर क्या है और स्व क्या है अब ये विषय समझना पड़ेगा निष्पाप कैसे हो हमारे कलमश कैसे दूर हो और जब तक कलमश है तब तक ज्ञान नहीं होगा और जब, जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक, तक सब कलमश नहीं जाते ओम ओम ओम जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक सब कलमश नहीं जाते और जब तक कलमश नहीं जाते तब तक ज्ञान भी नहीं होता जैसे नाविक नाव को ले जाता है नाव नाविक को ले भागती ऐसे ही एक दूसरे के पोषक है कलमश जाएंगे तो ज्ञान बढ़ेगा ज्ञान बढ़ेगा तो कलमश जाएंगे अब कलमश होते क्यों है होते हैं पर का चिंतन अधिक बढ़ जाता है और स्व की विस्मृति होती है तब कलमश बढ़ते हैं चित्तमलिंग होता है ये उत्तम में उत्तम तरीका है चित्त को शुद्ध करने का अभी जो मैं बताऊं, और आसान भी है। सब अवस्थाओं में कर भी सकते हैं। समाधि सब जगह नहीं कर सकते कीर्तन सब जगह नहीं कर सकते बस मैं आप कीर्तन मचाए तो लोग बोलेंगे वो भगत राय फुटपाथ पे आप चलते चलते कीर्तन करें तो मतलब वायरिया वायरिया वायर ही बोलना पड़ेगा लेकिन आप का चिंतन छोड़कर स्वखीत स्मृति कहीं भी कर सकते बाथरूम में भी कर सकते रसोड़े में भी एकांत तो थोड़ा चाहिए लेकिन वो करने का अभ्यास पड़ गया तो सब जगह होगा पर क्या है स्व क्या है समझ ले जिसको रखने से न रहे उसको बोलते हैं पर और जिसको छोड़ने से न छूटे उसको बोलते हैं स्व जिसको आप कभी छोड़ नहीं सकते वो है स्व और जिसको आप रखना चाहे तो भी नहीं रख सकते उसको है वो बोलते हैं पर तो मकान दुकान घर ये जो भी है ये पर है शरीर भी पर है स्व तो नहीं है अगर शरीर तुम स्व है तो तुम्हारे कहने में चलना चाहिए तुम नहीं, नहीं तुम नहीं चाहते हो कि गोडा दुख है दुख तो है नहीं यार श्री राह तुम नहीं चाहते हो कि झुरिया परे बाल सफेद हो एक मोटा हो जाए थोड़ा सा चले और थकान हो आप कह नहीं चाहते तो पर है उपनिषदों तो में आता है कि जो स्वाभाविक होता है वो मिटता नहीं और जो अस्वाभाविक होता है उसको रखने की इच्छा नहीं होती बर्फ की ठंडक मिटाने की आपको इच्छा नहीं होती और अग्नि की गर्मी मिटाने की आपको इच्छा नहीं होती भाई अग्नि तो जले लेकिन इसमें गर्मी न हो गए बर्फ तो पड़ी रहे लेकिन ये ठंडी न बढ़े ठंडी न लगे ठंडी न हो यह उसका स्वभाव है तो स्वभाव को तो आप रखना चाहते हैं मुँह में दांत है बत्तीस कभी ऐसा नहीं सोचा कि इसको निकाल के फेंक दे पत्थर मुंह में क्यों रखना ये स्वाभाविक है इसकी आवश्यकता है लेकिन इन बत्तीस बत्तीस दांत में जरा सा तिनखा आता है ना? नोट कोटा चालू एक तिनखा आप रहने नहीं देना चाहते पर है अस्वाभाविक है आख के पोखे में बाल लगे हैं ये ठीक है स्वाभाविक है आवश्यक है लेकिन एक बार अंदर घुस जाता है तो आप निकाल ठीक जगह नहीं है तो निकाल अगर नहीं निकालते तो खूजता है तो खूजता वो है जो अस्वाभाविक है सीधी बात है ना इसमें संशय तो नहीं ना रहे, अंधात्री संक्षय तो नहीं है संशय तो नहीं है जो अस्वाभाविक है खूजता है और जो स्वाभाविक है सुख देता है जो अस्वाभाविक है वो खूचता है और जो स्वाभाविक है वो सुख देता है जैसे रात्रि को आप नींद करते हैं तो स्वाभाविक है शरीर का धर्म लेकिन आपके ऊपर कायदा लगा दिया जाए तो आंखों फाड़िन बेस वालों से जय जय खूचेगा क्या वो कह रहे हो जाए शांति पान स्वभाविक है आपका स्वभाव है आपकी मांग है घर बार ये वो के चल के आते एक एक कदम चलने का पुण्य एहसास होता है पुण्य होता है पहुंच जाते है तो शांति पानक स्वभाव और स्वभाव के वातावरण में कोई आ जाए यहाँ और दिल के टुकड़े हजार कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा क्या मुँह क्या तब के बापू नीवा भुतु क्यों तीक ये अस्वाभाविक लगेगा आपको जय जय तो ऐसे ही सदा रहना ये आपका स्वभाव है आप नहीं चाहते कि मैं मरूं, जानना आपका स्वभाव है आप अज्ञानी मूर्ख नहीं रहना चाहते आपको कोई बोलेगा अज्ञानी धरा तो खूचेगा अज्ञानी नाम नहीं चाहते अज्ञान नहीं चाहते मौत नहीं चाहते और दुख नहीं चाहते तो आप रहना चाहते हैं ज्ञान चाहते हैं और आनंद चाहते हैं, दुख चाहते हैं। तो आपका स्वभाव है सत्य सदा वो रहता है जो सत्य होता है और ज्ञान माना चेतन जड़ को तो पता नहीं मैं ये शरीर को पता नहीं मैं शरीर हूं हाथ को पैर को इसको इसको पता नहीं कि मैं हूँ आप ज्ञान स्वरूप है इसलिए आप अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं। और आप सुख रूप है सुख चाहते तो आप हुए सत्य चित्त और आनंद जय जय आप हुए सत्य चित्त और आनंद ये सचिदानंद तुम्हारा स्वभाव है अगर थोड़ी किसी विषय का ज्ञान होता चार आदमी चले गए जरा अजगे भी थे तो चालू कथा में आप देख सकते कौन था अब साई का अदब रखने के लिए साई के सामने तो निहारते लेकिन अंदर से चिंता ये कौन थे कि आप उस विषय का अज्ञान रहने नहीं देना चाहते तो आप ज्ञान स्वरूप है अज्ञान अस्वाभाविक लग रहा है जैसे दांतों के बीच तिनखा खटकता है ना ऐसे ही आपके ज्ञान में अज्ञान खटकता है ऐसे सुख स्वभाव है और कोई तो पक्ता के कारण दुख है तो आप बेचिन होते दुखी आप महीनों भर निकाल दें चार वर्ष सुख में निकल गए पता नहीं चला पांच वर्ष सुख में बीत गए पता नहीं चला लेकिन आपकी पकड़ को या आपकी धारणा को कोई ठेस लगी या ठोकर लगी आपकी मान्यता किसी ने छीनना चाहा, तो आप दुखी हुए फिर आपके लिए बेचैनी हो जाती तो सदा रहना आपका स्वभाव है ज्ञान आपका स्वभाव है और आनंद तुम्हारा स्वभाव है तो दुख आता है तो आप दुख मिटाने की कोशिश करते कभी तो आनंद आया उसको मिटाने की कोशिश किया ऐसा कोई माय लाल देखू मैं आनंद आनंद आया और उसको मिटाने की कोशिश किया ये और आता रहे और आता रहे और आता रहे कि चाह चाह करके पर का चिंतन हुआ और आनंद भाग गया जय जय तो ये हमारा स्वभाव है सप्त चित्त और आनंद और पर का स्वभाव है असत जड़ और दुख पहले था नहीं बाद में नहीं रहेगा असत जड़ है इसको अपना ही पता नहीं कि मैं क्या हूँ दूसरों का क्या पता है तो जड़ है पांच बुद्धि सुबह से रात तक जीवन से मौत तक इसको खिलाओ पिलाओ निलाओ घुमाओ लेकिन देखो तो कभी न कभी कोई न कोई फरियाद जरूर होगी तन धरिया कोई न सुखिया देखा जो देखा तो दुखिया डॉक्टर साहब दया कर दो लेकिन वो डॉक्टर को पूछो कि पत्नी का क्या हाल है उसको पूछो कि आज आप आपने क्या लिया है कि सुबह इंजेक्शन लेके आया हूँ अस्पताल बाबा जी मैं ऐसे डॉक्टरों को जानता हूँ जिन्होंने नाम कमाया साबरमती में रेलवे कॉलोनी और जगह और वे लोग उनके बाप उनको डॉक्टर के बाप ले आए कि स्वामी जी इनको समझाओ उन्होंने नाम कमाया मरीजों को तो ठीक करते हैं लेकिन खुद इतना बेठीक है कि रोज नशे की इंजेक्शन लगाते और सब ठीक है पगार भी लाता है कमाता भी है जवान भी है लेकिन जरा ऐक है सी रहा जरा इंजेक्शन नशे की लगा देते एमबीबीएस पास है इतनी प्रैक्टिस बढ़िया चलते नशे नशे में कभी कोई मरीज को मार देगा आशीर्वाद तो तन दरिया जो है न शरीर में फुल शरीर में सूक्ष्म शरीर में कारण शरीर में अगर किसी में भी मय है तो ज्ञान हुआ नहीं ज्ञान हुआ नहीं तो असत्य जड़ और दुख का संबंध छूटा नहीं जब तक असत्य जड़ और दुख का संबंध नहीं गया तब तक, तक सत्य चित आनंद में प्रीति नहीं होती ऐसा के की सत्य आनंद जो है आएगा मिलेगा हम पहुंचेंगे वहां पाएंगे ऐसा नहीं है सत्य चित्त और आनंद तुम्हारा आत्मा स्वाभाविक है तो आप उसी में सदा रहू सब कुछ जानू और सुखी रहूं ये सब की मांग होती लेकिन ये देह जो है पर जो है उसका स्वभाव है असत्य जड़ दुख अन्योन्या अध्यास हो गया उसका उसमें दिखने लगा और वो उसमें दिखने लगा जो सत्य चित आनंद स्वरूप आत्मा है वो उसका अध्यास देह में होने लगा कि देह से सदा रहना चाहे देह से सब कुछ जानना चाहे देह से सुखी चाहे तो पर कर चिंतन की आदत पड़ गई और आदत पुरानी भी इसीलिए अभ्यास की जरूरत पड़ती जो साधन करने में या तत्व ज्ञान समझने में असमर्थ है उनके लिए योग बड़ा शुभम उपाय प्राण अपान की गति को सम करके भ्रू मध्य में की धारणा करें तो पढ़ का स्वभाव सुटेगा स्व का आनंद प्रकट होगा सत्यता चेतनता और आनंद बढ़ेगा एकांत में बैठे अकेलाई में बैठे चांद सितारों को निहारे निहारते निहारते दिख रहे हैं दूर लेकिन बाहर से दूर दिखते हैं, अंदर से देखा जाए कि मैं वहाँ तक व्यापक न होता तो नहीं दिखते वो मेरी टिमटिमाहट उसमें चमक रही है मैं चांदों में चमक रहा हूँ सितारों में टिमटिमा रहा हूँ कीड़ी में नामो लागे हाथी में तुम हो तो क्यूँ बड़ मावत बैठो हाकड़ वालो तुम तो तू ए, ए खेल रचो मेरे दाता जहाँ देखूं वा तू को तू इस प्रकार का जो स्व का चिंतन करने से दिखेगा पर लेकिन पर में छुपा हुआ स्व की याद स्मृति आ जाए तो महाराज आपको खुली आंख भी समाधि लग सकती है और योग की कला आ जाए तो बंद आंख भी समाधि तो सतत खुली आंख करना भी शक्य नहीं और सतत बंद आंख करना भी शक्य नहीं जिस वक्त बंद का मौका है तो बंद आंख के द्वारा यात्रा कर ले और खोलने का मौका है तो खुली आंख के द्वारा यात्रा कर और यात्रा ऐसा नहीं कि कहीं जाना है पर के चिंतन से बचना है बस ज्यादा काम नहीं लगता तो इतना है लेकिन इसमें सब कुछ आ जाता लबते ब्रह्म निर्वाणम ऋषया क्षीण कलमचा जिनके सब पाप नष्ट हो गए है जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रथ है तो हम क्या है कि असत जड़ दुख रूप शरीर में मय करके बैठे उसीलिए शरीर के हित का सोचते हैं अपने शरीर की इज्जत का सोचते हैं अपने शरीर के सुख का सोचते हैं अगर दूसरों के हित का सोचने लग जाए दूसरों के सुख का सोचने लग जाए तो अपना सुख का आसक्ति हट जाएगा और पर प्रभु देखने की कला आ जाएगी तो पर में भी से जैसे आप पूरे अंगों को पालते पोसते हैं खाता तो मुंह है लेकिन पूरे शरीर को तो रक्षा मिलती है देखती तो आंखें लेकिन पूरे शरीर की सुरक्षा तो होती है सुनते तो कान है लेकिन पूरे शरीर का हित होता है ऐसे ही आपके द्वारा जो कुछ चेष्टा होगी क्रिया होगी सबके हित में होगी रामकृष्ण परमहंस योग की भक्ति की खूब ऊंचाई ऊंचाईते थे योग की पराकाष्ठा को छुए हुए थे ज्ञान में कम नहीं थे कृष्ण देव, उनके पास में बड़ी तगड़ी थी ऐसी विभूति ऐसे महान पुरुष भक्तों के बीच सत्संग करते करते एकाएक और सत्संग का मंच छोड़ के शारधा माँ के रसोड़े पर पहुंच जाते थे। आज क्या बनाया चटनी कैसी जरा देखा तो देखा बनाया दिखा जल्दी लाओ वो लाभल हो जाते बच्चे जैसे साधवी पत्नी थी पति को तो परमात्मा के रूप से निहारती थी, थी कई दिन ये चेष्टा देखती रही एक दिन उससे सहा नहीं गया आखिर कह दिया कि आप इतने ऊंच कोटि के महान पुरुष और कहा तो भगवान की ब्रह्म की परमात्मा की चर्चा करते करते जगत को भूल जाते भाव समाधि में निर्विकार निर्विकल्प समाधि में आते और कहां ये चार पैसे की चटनी कहा चार पैसे के पाता और सब्जी और इसकी खशबू दे के भागे भागे आ जाते या इनको देख के मुंह में पानी ले आते लोग देखेंगे क्या करेगा आप अपनी इज्जत को तो देखो कहा तो राम कृष्ण परमंत देव भगवान है ये चार बजे का किचन किचन कहा तो ये किचन चार बजे का और कहाँ उसमें जरा बैठी चटनी या रोटी या सब्जी इसमें आपने मोह लगा दिया इतने जरा तो क्या इज्जत लोग क्या बोलेंगे जय जय तब तो सब परमंशुदेव बोलते हैं कि शारदे तुमने बात ठीक की है लेकिन मैं मैं जो कहता हूँ ठीक है मेरे जीवन की किश्ती उस ब्रह्मानंद के सागर में ऐसी खिलोरे खा रही है कि किनारे लगाना मुश्किल हो जाए इसीलिए खाने की भावना से चिंतन से पर का थोड़ा चिंतन करके पदार्थों का पर है पर का चिंतन करके ये आनंद की किस्ती को किनारे लाता हूं ताकि कोई लोग बैठ सके और जिस दिन मैंने जीवा का रस से खूटी हटा दी तेरे शरीर ज्यादा पिकेगा नहीं हालांकि निची की भूमिका है ये नीची भूमिका है रस है पांच ही तो रस है देखने का रस सुनने का रस सुने का रस चखने का रस और संसार का ग्रस्त का रस स्वर्श का रस ये पांच रस है तो ये मैंने चखने के रस में अपनी खूंटी को लगा दिया अगर यहाँ से खूंटी उखेड़ी तो ये किस्ती आनंद सागर परमात्मा के महासागर में जल्दी मिल जाएगी तो टिकेगी नहीं उनको तो समझ में बात आई या न वो तो भगवान जाने लेकिन स्मृति जरूर आई दिन बीत गए एक बार शारदा माँ भोजन की थाली लेकर आ रही थी और रामकृष्ण ने देखकर रसीले भोजन को देखते हुए भी मुंह मोड़ लिया जो मुंह मोह लिया हमको बात स्मृति आगे करे खुंटी निकाल दी हाथ से थाली गिर गए फिर तो तीन दिन के बाद देव हो गए। अपन लोगों को ये रस बांध रखते हैं लेकिन ज्ञानवान महापुरुष संकल्प करके कुछ न कुछ कार्य का कुछ न कुछ खुंटी को बांध रख हम लोगों को ये विकार बांधते हैं और वे लोग विकार को जैसे एक नाव है जिनको पांचों रस्तों से बांध के किनारे रख दिया है दूसरी नाव यह है कि आप तो नाव में बैठे हैं और किनारे लगा है रस्ता आप रस्ता पकड़े हुए हैं जय जय एक तो रस्ते में बांधा है और दूसरा यह है कि आप नाव में ही बैठे आपने रस्ते को पकड़ा आपको रस्ते रस्ते को आपने पकड़ा है आप नाव में बैठे बैठे जब चाहे रास्ता छोड़ दो और नाव विशाल सागर की तरफ, अगर नाव बंदी है तो आपको नाव से उतर के रस्ता खोल फिर नाव में बैठना होगा जय जय तो अपन लोग खैर आप तो ज्ञानी हैं, हमारे जैसे अज्ञानी लोगों को स से बाहर आकर ये आसक्तियों का नये की ममता से बाहर आकर आसक्तियों के खूंटे उखाड़ने पड़ेंगे फिर अपने में योग करके बैठना पड़ेगा और फिर आनंद के सागर में यात्रा करें। और ज्ञानवन वो यात्रा करके बैठे खूटे निकाल के बैठे और जरा सा रास्ता छोड़ा आनंद यानंद जरा सा छोड़ी पकड़ छोड़ी तो किसी के हित की भावना से वे बहिर्मुख हो रहे सारे तो सर्वभूत हितेरता सबके हित के लिए वे लोग आनंद सागर में होते हुए भी किनारे दिख रहे और एक कारण है कि उनके संपर्क में आते हुए जन समाज आनंदित हो जाता है दुखी हो जाता है थोड़ा निश्चिंत हो जाता है थोड़ा निर्विकार हो जाता है थोड़ा प्रेमी हो जाता है तो पर के चिंतन से बचने के लिए परोपकार कर शरीर पर है आप रखना चाहे तो रहेगा नहीं लेकिन अपना आत्मा स्व है आप इसको छोड़ना चाहे तो छोड़ नहीं सकते तो पर का चिंतन व्यर्थ चिंतन से बचते ही स्व में प्रीति होने लगे तो परोपकार करने से व्यर्थ का चिंतन छूट जाता है वैराग्य का जन्म होता है परोपकार सिद्ध होने से वैराग्य होता है और वैराग्य से स्वम्य प्रीति होती है और प्रेम प्रकट हो जाता तो आदमी सचिदानंद स्वरूप में अपने टिक जाता उसके सब कल मशूर हो गए लकाचार्य बैठे थे किसी सागर के किनारे एक महिला आई कपड़े धोने के लिए अब संत है